जो कहते हैं वो लड़की किसी हो सकती है जो बिल्कुल ही पामर्शन रघुपति जमात जिनको कोई कृष्णा नहीं है वो तो वो महापुरुष को तो कथा कह रहे हैं और वो कथा भी कहती है कि तो सुनने में अच्छी लगती है विचार करने पर मन को भी अच्छी लगती है ऐसे भदड़क गुमान बात से किसको अच्छी हो सकती है और फिर भगवान श्री तो हमारे कुल के देवता थे इसलिए भी उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं ये आगे के श्लोक में कह रहा है पिता महामे समरे मरण मरंज देव प्रभाव्या सुरपी ही दुर्त्यय कोर सरंग सागरण कर सपदम स्मृतप्लवा हमारे जो पिता थे तो वो समर में समरे मर मरणन तक समर तो उसको कहते हैं मृत्यु जहां निश्चित ही होती है न होती मृतक भगवान की कृपा से गौरवी की सेना सागर को ऐसे कर जैसे बछड़े के हमें हुए गड्ढे में कोसे तो पुदे हुए गड्ढे में जल भरा दो उसको तो बांध लेने कूद लेने क्या कोई दर्शन होता है ये और की सेनानी की साझा इसको पार करना कितना कठिन था भीषण तथा आदि जिसमें तिलिंगल थे वह समुद्र उसको पार कोई ध्यान नहीं कर सकता यहां तिमिंग नाम का मछली रहता है अस्त मत्स्य तिमिल नामा सतयोजन अविस्तर का कहते हैं कि जिसका सौ की जो मछली है उसको कहते हैं तिनी और उस मछली को भी जो लील लेता है उसका नाम है तिमिंग तो जहां तिनी मत्स्य होगा मछली होगा तो उस महा समुद्र को कौन पार कर सकता है तो ये भीषण पिता द्रोणाचारी उस सेना में तिमिंग के समान थे जहां भीषण पिता हो उस सेना के कोई कार्य जा सकता जहां दोचारी खड़े हो उस सेना को कौन जीत सकता पर हमारे पिता तो सेना उनकी सागर के ऐसे पार चले गए जैसे जंगल में बछड़े के कोसे कई गड्ढा हो जाता है उसमें जल भर जाता है तो उसको लाने में जैसे परिश्रम नहीं होगा ऐसे बिना पश्चिम के ही और योगी सेना के को इन्होंने पार करें और भगत जिन भगवान ने मेरी स्वयं रक्षा की है ज्ञान पुलुष्पन मदन गमी मेरा का शरीर अश्वत्था के ब्रह्मास्त्र से दब दबधही हो गया था जब मेरी माता शरण में गई तो भगवान ने उनको जीवन दान दिया है तो जिस भगवान ने जिन प्रभु में मुझे मेरी गर्भ में रक्षा की है तो मैं उनके चरित्र तो विस्तार से सुनूंगा तो भगवान की रक्षा गर्भ में परीक्षित की नहीं की है हम सब लोगों की गर्भ में भगवान ने ही रक्षा की है जब बालक माता के गर्भ में होता है तो कोई वैज्ञानिक थोड़ी उसकी रक्षा का प्रबंध करता है कोई डॉक्टर थोड़ी प्रबंध करता है तो यहां, बच्चे की रक्षा का प्रबल भगवान ही करते हैं तब तो परीक्षित के समान हम सब लोगों को तो ही श्रद्धा से भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए और ये परीक्षित कहते हैं महाराज एक मुझे संदेह है उसको तो निवृत्त कीजिए ये संकर्षण भगवान को बलराव जी को आपने रोहिणी के पुत्रों में भी गणना कराई और देवकी के पुत्रों में तो एक बच्चे का दो माताओं के गर्भ से संबंध कैसे हो सकता कुतो देहा हम कर्म देना यह तो हो सकता है कि एक बार वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए एक बार जो है वो ही उनके यहां परंतु एक ही बार में दो माताओं के गर्भ से संबंध दूसरी बात यह है भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर के ब्रिज में क्यों गए और वहां कितने दिन तक वहां रहे वहां रहकर के कौन कौन नहीं लाए थी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से अपने माता का भाई कंस उसको क्यों मारा मनुष्य शरीर में वो कितने दिन तक रहे यदपुरी यद में रहकर के मथुरा में कौन कौन नहीं कि और भगवान लक्ष्मी समान भाग्यम क्यों नाम से लक्ष्मी के समान भाग्य कितनी स्त्रियों का हुआ भगवान के पत्नियां कितनी थी जो मैंने ये पूछा है उन भगवान के चरित्रों को कहिए और जिनके विषय में मैंने प्रश्न नहीं किया है उनको आप कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं शुभदेव जी बोले अच्छा हम सर्वज्ञ हैं पर हम क्यों कहें कि श्रद्धा ना है मैं श्रद्धालु हूं वो तो हम कहता चुके हैं पर संक्षिप्त से कहा विस्तृतम विस्तार से कहो सुंदर जी ने तो जब भूख प्या साथ कई दिन हो गए पांच चार दिन हो गए तेरे जल नहीं पिया कुछ खाया नहीं तुमको क्षुधा सता नहीं करना ये नई साख दुस्साख सम्मान जब तो दमकबार मैं जल भी नहीं दे रहा हूं पर आपके मुख चंद्र से भी मिश्रित भगवान की अमृतमयी कथा को तो सुना करते करते मुख का रास्था पता ही नहीं इसलिए जब परीक्षित के इस प्रश्न को सुना तो उसकी प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी बोले राजन सम्यक व्यवस्था बुद्धि तब राज सत्यम तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर है सम्यक व्यवसाय अर्जुन से भगवान ने नहीं कहा कि तेरी बुद्धि सम्यक व्यवसाय वाली, वाली। तो ये कहा अरे व्यवसाय वाली बुद्धि को तो बना व्यवसायत्मिका बुद्धि देखे है गुरुवंधन तेरी बुद्धि व्यवसाय वाली नहीं है पर सुखदेव जी को तो यहां कहना पड़ा सम्यक व्यवस्था बुद्धि तबरादर्शम तुम्हारी बुद्धि सम्यक दृष्टि वाली देखो भगवान वासुदेव की कथा का प्रश्न ही तीन पुरुषों को पवित्र कर देता है वक्ता प्रक्षकम श्रोत्री पहले तो वक्ता को प्रश्न कर, करता है फिर प्रश्न करने वाले थे और फिर जो सुनने वाले हों को पवित्र करेंगे देखो साहित्य की विशेषता है वक्ता एक होता है ना तो वक्तारम एक वचन प्रश्न करने वाला एक होगा तो सुनने वाले बहुत हो बहुत होते हैं तो, है तो श्रोत्रीन वक्ता बचन वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन तत्पाद तलिलम यथा जैसे तत्काल फलिन जैसे शालिग्री शालिग्राम जी का जो स्नान कराया हुआ जल है वो जैसे तीन पुरुषों को पवित्र करता है शालिग्राम जी को स्नान करा रहे वो पवित्र और उस जल का जो पान करे वो गणित और उस जल को जो वितरण करे वो गणित शालिग्राम जी का जो शिला है वो जैसे तीन पुरुषों को पवित्र करता है ऐसे भगवान की कथा भी तीन पुरुषों को पवित्र करती है अथवा पाप चलने से गंगा जी ले लो तो गंगा जैसे तीन पुरुषों को पवित्र करती है गंगा के इस किनारे जो खड़ा है वो पवित्र गंगा के इस तट पर खड़ा है वो पवित्र गंगा के बीच में खड़ा है वो पवित्र गंगा का जो दर्शन करता है वो पवित्र गंगा का स्नान करता है वो पवित्र गंगा का पान करता है वो पवित्र जैसे गंगा तीन पुरुषों को पवित्र करती है ऐसे भगवान की कथा भी तीन पुरुषों को प्रति करती है ये शुभ देवी का एक व्यक्ति कह रहा था गांव का कि जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है तो वो विष्णु रूप होता है शिव रूप होता है ब्रह्मा रूप होता है कैसे क्या जब गंगा में वो स्नान करने को प्रवेश करेगा तो गंगा उसके चरणों में आ जाती है तो विष्णु रूप हो जाता है जब विष्णु के चरणों से निकली हूंगा और जब गोता आता है तो उसकी जटाओं में आ जाती है तो शिवरूप हो गया शिव की जटाओं में गंगा जी और जब चला तो गोतान भर के चल दिया तो ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी है तो ब्रह्मा का रूप हो गया तत्पाद दलिलम यथा तो इसलिए भगवान के कथा का प्रश्न ही तीन पुरुषों के ऊपर उत्पित आप सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पृथ्वी जो है दुष्टों के भार से पीड़ित होकर के गौ का रूप करके, करके ब्रह्मा जी के पास गई और हमने प्रातःकाल बताया वो ब्रह्मा सुनिविष्ट जो ब्रह्मा और ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान शंकर को लेकर के देवताओं को लेकर के शीर्ष आगर तक से और लामा जाकर के वहां पुरुष रूप से भगवान की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी को स्तुति करते करते समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने आकाश आकाशवाणी को सुना और देवताओं से देवताओं ठहर गए पूरे न पुरुष आग धो धराब जो हम तो पृथ्वी का सुख निवेदन करने को आ रहे हैं ना भगवान ने तो पहले ही जान रखा है इसलिए अब भगवान वसुदेव के घर में प्रवट होंगे उनका प्रिय करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए तुम अपनी अपनी स्त्रियों को वहां भेजो वो गोपी रूप से प्रकट हो भगवान के जो अनंत हैं भगवान की कला माने जाते हैं वो सहस बदन साथ साक्षात शेष भगवान श्री कृष्ण से पहले आकर के प्रकट होंगे भगवान विष्णु की जो माया है जिसमें सारे जगत को मोहित कर रखा है भगवान की आज्ञा से वो स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे ऐसा देवताओं दे को आदेश देकर के पृथ्वी को धाणस लगा करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए अब आगे की बात कहते हैं कि सूरसैन जो थे यदि के राजा मथुरा में रहते थे उनकी राजधानी ही मथुरा थी उस समय उस तो समय एक समय की बात है बस देवी का विवाह हुआ देवती के साथ में जब विवाह हो गया और देवकी को करते को करके देवगी को लेकर के जा रहे थे तो कंश ने अपनी बहन देवकी बड़ा उसको प्रिय तो था जो स्नेह था देवकी से तो, तो ड्राइवर को हटा करके स्वयं रथकर अपने आप सारथी बन गया और देवकी को पहुंचाने के लिए अपने आप जाए रथ पर बैठ गया भगवान की रस्सी पकड़ ली थोड़ा आप हाँ लिया रश्मि हया नाम जग्राह रोतमय रथ रथ बेटा जब अंश स्वयं सारथी बन गया तो उसके जितने मित्र लोग थे राजा लोग सब अपने अपने रथ, अपने रथ में बैठ करके चारों खड़े हो और भी पीछे पीछे चल दिए उसके अब तो हजारों वक्त देवगी को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं और जो दहेज दिया था उसकी चर्चा चतुशतम तार रंग बजा नाम देवक ने अपनी पुत्री के दहेज में 400 हाथी दिए थे और तो सबके सोने की माला थी हाथियों तो हाथी बाजार में जा रहे 400 सौ हाथी एक हाथी निकल जाए तो ढील हो जाती है एक और जब 400 हाथियों की लाइन जा रही होगी तो क्या दशा थी पंद्रह घोड़े पंद्रह हजार गोर चार सौ रक अठारह सौ रथ और दो से द, दो सौ दासी थी सेवा करने के लिए देवगी थी देव का प्राग याने दल जब कंस की को पहुंचाने जा रहा है तो कथित प्रग्रहणम कमसम आवासयाह शरीर का देव में देखा कि कंस अपनी बहन से इतना प्यार करता रहेगा स्नेह करता रहेगा तो भगवान किसे मारेंगे कैसे इसका दृश्य तो आकाशवाणी से देवताओं ने कहा अरे जिसको तू पहुंचाने जा रहा है जिसे इतना प्यार कर रहा है इस देव जी का आत्मा गर्भ तेरे को मारने वाला होगा वर्ग कंस ने रख खड़ा कर दिया अरे ये क्या आकाशवाणी तो ने फिर कहा अरे जिसको तू पहुंचाने जा रहा है इसका आत्मागर्भ तेज नाग मिगर अरे तो ही भू बदल गया सुख का सफलता पाप है वो तो दुष्ट तो था ही भगने में सब तुम्हारा था चट से भी जो तो पहले भोगाओं की रस्सी पकड़ेगा रखी थी, थी।, थी। तो जिस हाथ की रस्सी तो छोड़ दी देव की छोटी पकड़ गई और जिस हाथ में कोला था कोला छोड़कर तो उस हाथ निकल रखने अब देव जी रश के वो तैयार हो बसदेव जी देख रहे हैं अरे ये क्या तमाशा अभी तो इतना प्यार ये दिखा रहा इतना प्रेम अभी इतना प्रेम प्रकट कर रहा था और अभी अभी, अभी अपनी बहन को मार रहा था बसदेव बोले ओ पंच आप जैसे सूरभी और अपनी बहन को इस विवाह के समय ऐसे मारना उचित नहीं है आपने सुना नहीं आकाशवाणी क्या कर रही है इसके इसका आत्मा गर्व फिर बाद में वाला होगा बस दिन भी कहते हैं अरे मृत्यु जनदता दूर और देहों में सह जाए अरे मृत्यु तो प्राणी जब उत्पन्न होता है तो उसके साथी पैदा हो जाती है किसी को आज मरना लड़ना किसी का सौ वर्ष मरना लड़ना फिर कमर ही सिकल रहते थे ऐसे बात देहांतर मन प्राप्त है प्राप्त मन से और दूसरा शरीर प्राप्त होना कोई कठिन नहीं है जैसे एक गिलार पहले तरीके को जब छोड़ती है जब दूसरा शरीर पकड़ लेती है जीवात्मा पहले शरीर को जब छोड़ता है या दूसरे शरीर में अनुमान करने का सपने यह था अब सत्य देह निर्दिशा अरे स्वप्न में जैसे इस शरीर को अब छोड़ देते हैं दूसरे शरीर में अभिमान कर लेते तब शरीर मिलना कोई कठिन नहीं है बस जी ने यह कहा अरे हम कल के आएंगे नाम दिन रत चला इसको मारना उचित नहीं है फिर कंस की समझ में नहीं आएगा नहीं छोड़ा फिर उन्होंने बस देव रे मेरे देख इसके जो पुत्र होंगे वो हम तेरे को लाकर के समर्पित कर देंगे तू अपनी बहन को क्यों मार और फिर बस देवी ने यह बात समझाई अच्छा तुम ये बताओ महाशाय जी आकाशवाणी जो कह रही है वो सत्य है या मिथ्या है उसको तुम सच्ची समझते हो या झूठा और उसको तो हम सच्ची समझते हैं कि अच्छा तुम इस समय इसको मार भी दोगे तो उसके दूसरा जन्म ले लेगी और फिर उसका आठ भांधा तुझे मारेगा? हैं फिर तो आकाशवाणी तो सत्य है तो फिर भी मारना तो इसको व्यर्थ है और झूठी है तो इस अपनी बहन को फिर मारता है और इसके जो पुत्र होंगे वो हम तेरे जुड़ाकर गिरे दिया करेंगे और बसुदेव की बात पर उसने विश्वास कर लिया और फिर देव जी को छोड़ दिया बसदेव बसदेव ने आ रे नहीं असलास्ते बहन सोन रहे यद बा यद भी बाबा शरीर पत्रान समय पर इस बहन से ताके पुत्रों को हम तेरे को सौंप गए पर तो हम कहीं कहीं यह शंका उठाई कि जब बसदेव जी तो सत्य बोलने वाले थे और तो कह रहे के हम इन पुत्रों को तुझे सौंप दिया करेंगे और तो जब श्री कृष्ण हुए तो छिपा करके नंद बाबा के यहां तुम दे क्योंकि सच्चाई कहां तो रही फिर टीका कारण समाधान किया है कि उन्होंने यही तो कहा था कि पुत्रान समर्पित इसके पुत्रों को जब उन्होंने देखा तो भगवान है ये तो किसी को कुछ है पत्र में पश्चात हुआ भगवान तो, तो किसी के पुत्र है ना ना नहीं न माता न पिता तस्तु न न आने सुता रहे भगवान के कोई मां नहीं कोई बाप नहीं।, तो नहीं।, नहीं उनके भगवान को मेरे नहीं हो जिसके पुत्र इसलिए बसदेवी की बात झूठी नहीं है पहले पुत्र तो हुआ उसका नाम कीर्तमान था उसे ले जाकर के कंस के पास रख दिया कंस ने देखा बसदेव जी बड़े शक्तिवक्ता हैं देखो पहला ही दौलत हुआ और बलाकर के हमको दे दिया उनके बसदेव जी देखी के आठवें गर्भ से हमको गए इस बच्चे को ले जा बसदेव जी लौटा करके ले आए नारद जी वहां पहुंचे और कर्ज के सामने कहने लगे भावले बच्चे को लौटा दिया महाराज मेरा आठवां गर्भ सहित तो विरोध है तो तुझे क्या पता आत्मा आठवा कौन सा और आठ व्यक्ति जो खड़े कर लो दो जो दो आठ करे तो यहां से गिनो तो तुझे आठ माँ यहां से गिनो तो ये आत्मा में यहां से गिनोले आख में और तुझे पता है कौन सा आठवा जब जो उन्होंने जिसको लौटा है साथ दिया था बच्चे को उसको भी उस बच्चे को लेकर के मार दिया और जातम जातम जो जो तो बच्चा पैदा होता तम सुख सुधार हटेश भाने जो छह बच्चे जब मार दिए सप्तम वैष्णव धामों विमानतम प्रत्यक्ष थे बलदाओ जी जन देव की जगर्भ में आए भगवान ने आज्ञा दी योग माया को तो देवी तुम इस बच्चे को ले जाके रोधी के गर्भ में पहुंचा दो योग माया ने दलदार जी को देव के गर्भ से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में रख दिया और स्वयं भगवान देव के गर्भ में प्रकट हो गए बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान के आते ही देव का दिव्य रूप हो गया जिस कमरे में जिस में रहती थी वो उसके अंग की कांति से जगमगाने लगा कंस कहने लगा हो हो कहें तो ऐसी नहीं थी काम भी चेतन सा प्रभयादितांतरा जयंतिम भवन शुचि स्मिता कर्ण से बोला हो पहले तो ऐसा ऐसा विद्य रूप नहीं था आहिश प्राण हरो हरे भुवान था बोला अब मेरे मार्ग निगला और तो इसके इसके दर्द में अब वो बालक है जो मेरे मार्ग में बार क्या करना चाहिए क्या इसको मार देना चाहिए देखी तो ना, ना इसके मारने से तो मेरा यश की नष्ट होने तो अब भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने आसीना संविष्ट संविशन सृष्ट ग गुंजाना पर्यटन में बैठे सोते चलते फिरते चिंतयाने ऋषि देश हम अपश्य तन वयम जगह भगवान का चिंतन करते करते भगवान जगत को देखते रहते हैं। तो देश जी के जगत में भगवान हैं ब्रह्मा आदि गए हैं वहां गर्भ स्तुति करने के लिए गर्भ में भगवान है तो ब्रह्मादेव देवता आकर क्यों है स्तुति कर रहे हैं सत्य प्रतम सत्य परम कृ सत्यम सत्य सेतं से सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं कर्णम हे भगवान आपने जो प्रतिज्ञा की उसको सत्य कर दी है आपका संकल्प सत्य मनुष्य का संकल्प सत्य कम होता है हम कितने संकल्प करते हैं वो सत्य होते हैं कितनी इच्छा करते रहते हमारा भी संकल्प तो वो सच्चा पूरा होता है जिसमें भगवान अपना संकल्प तो मिलाए देते हैं बेचारा बहुत से चाह रहा चलो इसका ये संकल्प पूरा हो जाए जब भगवान का संकल्प हमारे संकल्प से मिलता है तब पूरा होता सत्य परम सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ शासन है आप तीनों काल में सत्य सत्य जो पंचमाहभूत है इसके आप कारण हैं वृद्ध सत्य आपके ने हम आपको प्रणाम करते हैं एक आय अनुसरू ये ने प्रकृति ही इस जगत का जो है आश्रय है जो फलाम और एक संसार को वृक्ष की कल्पना करके बताते हैं ये संसार क्या है ये संसार इसका आश्रय क्या है माया संसाधन <coughs> की दृक्ष आश्रह की माया और इस पर फल क्या आते हैं दो फल आते हैं संसाधन की दृक्षता इतना बड़ा है कि वृक्ष का हजारों फल आते हैं और इस संसाधनों की दृक्ष पर दो फल आते हैं क्या सुख और दुख एक कड़वा फल एक मीठा फल एक दृक्ष पर एक ही फल आते हैं जिस पर मीठे होंगे मीठे होंगे कड़वे होंगे कड़वे होंगे गोविता कहते हैं संसाधन की वृक्ष पर दो ही फल आते हैं और एक मीठा और एक कड़वा एक कड़वा फल तो गृहस्थियों को भोगने को खाने को मिलता है अदं की चैकम फलमस्त ग्रद्धा के घर गृहस्थ में रहने वाले शत्रु भी फल भोगते हैं अरण्य अण्यवास है। और एक शत्रु की फल को जंगल में रहने वाले भगवान के वक्त तो इसको फलक हो इसकी सात और रज इसकी तीन जो है मूल धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें चार वर्ष है किसी को तो धर्म में इतनी रुचि है धर्म हमेशा भजन पूजन में लगा रहता किसी को पैसा कमाने में इतनी रुचि है तो उसे फुर्सती नहीं है खाने पीने की एक जगह हम जाते हैं तो वहां उनकी स्त्रियों ने कहा महाराज हम लाला जी को हम, हम बैठे रहते हैं आटा मान के लाला जी आने में तो दो भूल के गर्म गर्म खिला रहे पर हम भी भूखे बैठे हैं और लाला जी को फुर्सत नहीं दूध उनको भेजते हैं गर्म दूध ठंडा हो जाता पीड़े है पीने की फुर्सत नहीं लगे हैं उसमें थाए थे पैसा तो कमाने में ऐसा रहा है कि उन्हें तो वो भी एक रस है वो तो गड्डी बना बनाकर के रख गए उस मेहनमारी में चलते जाए इतने लाख हो गए दो लाख हो गए करोड़ हो गए है तो उसमें भी एक रस है और किसी को खर्च करने में स्वाद स्वाधार है नहीं धारवास्थ काम और कोई मोक्ष की ओर बढ़ रहे तो ये चार रस हैं इसमें सात इसकी पचा है ये सात दिन घातु और पंच महारूत मन बुद्धि अहंकार आठ इसकी शाखा है नौ इसमें छिद्र है और दस जो प्राण हैं ये इसके पत्ते वृक्ष पर पत्ते न हो तो उसकी शोभा नहीं होती और शरीर में प्राण न हो तो उसकी क्या शोभा है हर दिया। और जीव ईश्वर वृक्ष पर बहुत से जीव रहते हैं पर वो इसमें दो पक्षी पक्षे हैं शरीर दो पक्षी तो एक एक जीव की दृक्षित पक्षित जीवरेपीयुजाक्षा सत्धामे सामना देशित चेत सहीपोतेन महत्ते कर् गोवत्थ पदम भार्म देवता लोग कहते हैं महाराज कुछ लोग तो ये संसार सागर से पार हो जाते हैं आपकी चरण रूपी नौका को तो स्वीकार करना तब तो पाद पोते ना संसार सागर से पार करना है तो भगवान के चरण जो है वही एक पोते हैं जहाज में कि जहाज में बैठो तो कुछ मूल्य देना पड़ता है ना इसका क्या मूल्य देना पड़ता है कि समाधिना वेशित चेत संकेत अपना मन भगवान को देना पड़ता है मन लगाना मन लग के मूल्य से भगवान का चरण पोत मिल जाता है तो उससे फिर क्या होता है कि वो भगवान के चरण की नौका से संसार सागर पार करती है गोवत्त पदम भला थी तो क्या फिर नौका कुछ चल के जाती है कि तो नहीं नहीं वो ही ऐसी विलक्षण है कि जब तक उसमें न बैठो तब तक तो, तो समुद्र बहुत लंबा चौड़ा मालूम हो संसार सागर संसार साधर इसका पार करना कठिन है और जो भगवान के चरणों की नौता को स्वीकार किया उस समय छोटा हो जाता है समुद्र जा। कितना छोटा बोलो गोवत्त पदम गौ के बछड़े के फुर के तो तुलसीदास जी ने स्वीकार गोपद सिंधु उमल से पलाई जो गऊ के खुर के बराबर होता है ये कहते हैं गऊ के खुर के बराबर, नहीं गऊ के बछड़े के खुर के बराबर बहुत छोटा कुरबानी के दोवत इसलिए फिर उन्हें वो कोई जाना नहीं पड़ता नौका कोई चलानी थोड़ी पड़ती है, वो इतना छोटा समुद्र हो गया तो ऐसे कूद जा स्वयं समुद्री लिए वो अपने आप उसके पार हो गए और नौका को फिर छोड़ गए ही भाई आओ अस्ते सारे किसकी शरण और लो तुम्हिकार तो हो जाओ कथाना आए। धरता दृश्य मार्ग तय लग्ध सौदृदा प्रवा विभुक्ता विचरती दिनायता कतमूर्त सुप्रभू जो अग्नानी होते हैं अपने को मुक्त मानते हैं भगवान के चरणों का आदर नहीं करते तो वो उनका पतन हो जाता है भगवान के भक्तों का कभी पतन नहीं होता है मतलब तो तो बड़े बड़े विधियों के शिरकत पर रख करके और मुक्त हो जाते, है, जाते है। हैं चले जाते हैं जैसे गुरु जी देवता कहते हैं महाराज अगर आपका ये अवतार न हो सत्पन्न के धात्र निगम निगम भवे विज्ञान ज्ञान विरात मार्ग गुण प्रकाश इनमी भाव